श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड चौदाहवा अध्याय कालिया का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य राजा बहुलास ने पूछा ब्रह्मण्ड रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिया नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ यह सारी बात आप मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुण प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे हुए क्षुब्ध गरुण से इस प्रकार कहा नाग बोले हे hey, गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो गरुड़ जी बोले आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी नारद जी कहते हैं राजन उनके योग कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया नरेश्वर जब काली के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं भक्षण कर ली उस समय प्रचंड पराक्रमिक गरुड़ बड़े रोष में भर कर आए आते ही उन्होंने काली नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया गरुड़ के उस पाद प्रहार से काली मृित हो गया फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिहवाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान काली ने अपने फैलाकर दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन ने उसे चोच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पाखों से बारंबार पीटना आरंभ किया गरुड़ के चोच से निकलकर कर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेशित कर लिया और बारम्बार फुंकार करते हुए उनकी पाखों को खींचना आरंभ कर किया उस समय उनकी पाख से दो पक्षी उत्पन्न हुए नीलकंठ और मयूर मित्रेश्वर आश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है रोज से भरे हुए गरुड़ ने पुनः काली को चोत से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहता उसके शरीर को घसीटने लगे तब भय से विवल हुआ काली गरुड़ की चोट से छूट कर भागा प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे सात द्वीपों सात खंडों और सात समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा वह नाग भूर्लोक भूअरलोक स्वरलोक और महलोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली तब भय से व्याकुल काली देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा परिक्रमापूर्वक हाथ जोड़ विशाल वाला काली दीन भयातुर और कंपित होकर बोला काली ने कहा भूम भरता भुवनेश्वर भूमन भूमि भार हारी प्रभो आपकी लीलाएं अपार है आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पर पुराण पुरुष हैं मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए नारद जी कहते हैं काली को दीन और भया तो देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा श्रेष्ठ बोले महामते काली मेरी उत्तम बात सुनो इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी रक्षा का एक ही उपाय है उसे बताता हूँ सुनो पुरोकाल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर दस हजार वर्षों तक तपस्या की उस जल में मीनराज का विहार देखकर उसके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की सौ पुत्रियों के साथ विवाह किया श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुण ने मीन राज को मार डाला मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वसल मुनिश्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को श्राप दे दिया सौभरी बोले पक्षराज आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंडल इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे साप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा श्रेष्ठ जी कहते हैं उस दिन से मुनि के साप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते इसलिए काली तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा नारद जी कहते हैं राजन श्रेष्ठ नाग के योग कहने पर भयभीत काली अपने स्त्री बालकों के सहित कालिंदी में निवास करने लगा फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत काली के उपाख्यान का वर्णन नामक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ